अध्यात्म आध्यात्मरामण अयोध्या गेतरा नोदी तो चोदृ रा दूर गते राजा मूर्छित प्राप तद्भुवी बाल बालवृद्धाश्च वृद्धा ब्राह्मण सतमा श्ट किंतु जी ने चलो चलो कहकर शीघ्रता करने को कहा इसलिए सुमंत्र ने रथ खाक दिया राम के दूर निकल जाने पर महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तदनंतर समस्त पुरवासी बालक वृद्ध और वयोवृद्ध मुनिगण हे राम ठहरो मत जाओ इस प्रकार चिल्लाते हुए रथ के पीछे पीछे चले राजुदिशुचिर तो गृह प्रति कौसल्याम मातु इत्याह परिचारका किंचितित्ल भविस्तर जीवन दुखित अतवर्धं न जीवामी चीर रा तृह प्रवेश कौसल्या प्राप पात मूर्छित चिराबुआ तुष्णे में वतस्थिवान्जा दशरथ बहुत देर तक रोते रहे फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा मुझे राम की माता कौशल्या के घर ले चलो मुझ दुखिया का वहाँ रहकर कुछ काल जीना हो सकता है किंतु राम से रहित होकर अब मैं अधिक काल जीवित नहीं रह सकूँगा तब कौशल्या के घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े फिर बहुत देर पीछे चेत होने पर वे चुपचाप बैठे रहे मस्तमसातीर ग्रवत सुखी जलम प्राश् निराहारो वृक्षमूल सपद्भुवि विभूं सीतया सह धर्मात्मा धनस्पाल पाड़ा सर्म सुमंत्रेण स मितता इधर श्री रामचंद्र जी तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहां सुख सुखपूर्वक रहे और रात्रि के समय बिना कुछ आहार किए केवल जल पीकर कर सीता जी के सहित वृक्ष के नीचे सो गए तथा सुमंत्र के सहित धर्मात्मा लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे पौराह सर्वे समागत्य सिता तस्दूरत शक्तारामं नेत नोचे एते नाहं गच्छा हे वनमेम आजा तमोति विस्म ना हम गागर वैक्लेशभागिलः वैक्लेगी भविष्यीतिशि सुमंत्र इदम अब्रवीद इधान गुमंत्र रथम आनय उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर गए उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो राम को अयोध्या लौटा ले चलेंगे नहीं तो हम भी इनके साथ वन को ही चले जाएंगे रामचंद्र जी को उनके इस निश्चय का पता चलने पर अति विस्मय हुआ और उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्या को लौटूंगा नहीं ये व्यर्थ वन में क्लेश भोगेंगे सुमंत्र को बुलाकर कहा सुमंत्र तुम रथ ले आओ हम अभी चलेंगे इत्याप्त सुमंत्रोपि दतम वाइर्योजय आरुष्यम सीता च लक्ष्मणतम अयोध्यामुखं गंचितिद्दूर तयु तेमदृष्व प्रातुरथय दुखिता रतने गत मगम पश्यत पुण्य रामं सशीत ध्यान राम की ऐसी आज्ञा होने पर सुमंत्र ने रथ में घोड़े जोत दिए तब राम लक्ष्मण और सीता उस पर चढ़कर शीघ्रता से चले उन्होंने अपना रथ कुछ दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर वन की ओर बढ़ाया प्रातःकाल होने पर पुरवासियों ने उठकर जब राम को न देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए और रथ के पहियों के लीक के मार्ग को देखते हुए वे अयोध्यापुरी में लौट आए तथा प्रतिदिन हृदय में राम और सीता का ध्यान करते हुए वहां रहने लगे